पहले सूरज चांद सितारे तेरे घर की लाइट्स थी तुझे प्रकाश दे रहे अब तूने बिजली के बल्ब लगा लिए तो श्रीमंत हुआ कि तू दरिद्र हुआ गांव में ये रहा मकान और यहां नदी बह रही थी पूरी जाता और नदी में बना एक पैसा खर्च नहीं होता अब घर में नल आ गए तो कभी कभी नल में पानी नहीं तो संग्रह करके रखो और उस पानी का भी पैसा चुकाओ तू तो दरिद्र हुआ कि तू तो धनवान हुआ भैया नहीं लगता सोचने वाली बात है आसमान एक, एक तारा तेरे नाम तेरे नाम नाम तेरे ना। उस सुबह हवा का पहला जो राजर सोए सुबह नींद खुली पौने छह बज रहे हैं, उठकर आए बाहर जैसे दरवाजा खुला गैलरी में आए और जो एक शीत हवा का झोंका छुआ शरीर को, यूं करके शाल लपेटे शीतल हवा के झोंके के रूप में कोई तुमको छूता है और गुड मॉर्निंग कहता है हाय गुड मॉर्निंग में कोई पूछ रहा है सुबह हवा का ये पहला झोंका तेरे ना तेरे नाम सात सुरों का ये बहता दरिया तेरे नाम तेरे नाम सात सुरों है इस गजल का लाद अद तेरे बिना जो उम्र गवाई तेरे बिना जो बीत गई गई सो बात गए उसका रोना क्या तेरे बिना जो उम्र बिताई, बीत गई लेकिन अब इस उम्र का बाकी हिस्सा अब इस उम्र का बाकी हिस्सा तेरे नाम कृष्ण तेरे नाम भवेशम्रका बाकी हिस्सा तेरे ना। तेरे नाम नाम हर सुर में है रंग धनु कृदा हर सुर में है रंग धनु कुरू भी लोग रोते हैं ना तुम पहले क्यों नहीं मिले अरे वो बीत गई सो बात गई हम छोड़ तेरे बिना जो उम्र बिताई बीत गई लेकिन अब इस उम्र का बाकी हिस्सा तेरे पछताते हैं कि बहुत जिंदगी चली गई हम बहुत बहुत विलंब से जागे ये कथा हमको पहले क्यों नहीं पहले हम इस तरफ क्यों नहीं खींचे इस आनंद से हम अब तक क्यों वंचित रहे खैर जो बीत गई बात गई अब जो शेष जीवन है उसको इस आनंद में लगा Deva, Deva, Han sur me hai, rang dhun ksaal, Han sur me hai, rang dhun. है भागवत रूप श्री कृष्ण का किसी भी राग में गाओ सुरों से सजाओ वेदव्यास जी के शब्दों को शब्द है वेदव्यास जी के सुर यहां संगीत के तुम मिलाओ अपना भाव इसमें मिलाओ इसमें श्रद्धा और फिर जो बहेगी त्रिवेणी भागवत की इसमें गोता लगाओ सारे पाप नष्ट हो जाएंगे धुल जाएंगे एक पावनता के बोध को लेकर के यहां से चलोगे तो प्रश्न से प्रारंभ है शब्द का ने छह प्रश्न पूछे हैं पहला प्रश्न है शास्त्रों का सार क्या है दूसरा प्रश्न है श्रेय क्या है तीसरा प्रश्न है श्रेय की प्राप्ति का साधन क्या है? चौथा प्रश्न है भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है पांचवा प्रश्न है भगवान ने कौन कौन अवतार लेकर कौन कौन चरित्र किए छठवां प्रश्न जब भगवान स्वधाम पधार गए फिर धर्म किसकी शरण में जाकर के रहा इन छह प्रश्नों के उत्तर में जो सुनाया गया वो भागवत प्रश्न छह है क्योंकि भगवान छ गुण वाले हैं ऐश्वर्य वीर्य यश श्री ही ज्ञान वैराग्य ये छह गुण हैं भगवान के जिस प्रकार जिसके पास धन होता है उसको धनवान कहते हैं बस उसी प्रकार जिसके पास भग होता है उसको भगवान कहते हैं ये छह भग है ऐश्वर्य वीर्य माने पराक्रम यश श्री ज्ञान अवैराग्य छह भग से जो युक्त हैं उनको कहा जाता है भगवान ये छह बातें होती है भगवान इसलिए छह प्रश्न पूछे हैं और प्रत्येक प्रश्न का जवाब दो दो स्कंद में दिया गया है इसलिए बारह स्कंद हुए श्री सुतजी महाराज ने नई मिशारण्यमय कथा का प्रारंभ करते हुए ऋषियों के प्रश्नों की सराहना करी दो श्लोकों में श्री सुखदेव जी को वंदन किया क्योंकि सुखदेव जी से सुतजी ने यह कथा सुना है जिन्होंने हमको भगवान की ओर अभिमुख किया हो वे गुरूरूप हैं उनको प्रणाम करना चाहिए सुखदेव जी को दो श्लोकों में प्रणाम किया नरनारायण को देवी सरस्वती को और भगवान वेद जी को प्रणाम किया और फिर कहा हे मुनियो आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है यह प्रश्न लोक मंगल करने वाले हैं संसार का कल्याण करने वाले क्योंकि यह भगवान की कथा के विषय में आप लोगों ने पूछा है यह प्रश्न ही ऐसा है ये न आत्मा सुप्रसीदती जिससे आत्मा प्रसन्न होती है यह आत्मा संप्रसिदती ये न जिस प्रश्न से आत्मा प्रसन्न होती है हे मुनीश्वरो मनुष्य का परम धर्म वही है जिससे भगवान में भक्ति हो जाए दान करो व्रत करो जप करो होम करो तप करो स्वाध्याय करो संयम करो तीर्थ यात्रा करो जो भी करो लेकिन उसका प्रयोजन क्या है भगवान में भक्ति उद्धव जी कहेंगे दशम स्कंद में दान व्रत तपो होम जप स्वाध्याय संयम ही श्रेयोभि विविधान्य कृष्ण भक्तिर ये सब साधन हैं दान व्रत जप तप होम आदि और तो साध्य क्या है श्री कृष्ण में भक्ति कृष्ण में प्रेम भगवान की भक्ति करावे वही धर्म है जो तुम्हें प्रेमी बनावे वही धर्म है धर्म के नाम पर यदि तुम नफरत को घोलते हो अपने जीवन में तो वो धर्म धर्म नहीं है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना हिंदी है हम वतन है हिंदोस्ता हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इन शॉर्ट जो तुम्हें प्रेमी बनावे तुम्हारे हृदय से घृणा को समाप्त कर दे द्वेष की आग को मिटा दे वही धर्म है मुरैना की कवयित्री इंदिरा इंदु उसकी पंक्तियां मुझे बहुत अच्छी लगती है मैं गुनगुनाता रहता हूं कथाओं में तुम्हें प्रेमी बनाया धर्म ने और फिर वह प्रेम फैलता चले वो अनंत बनता चला जाए सबके प्रति प्रेम हो जाए तब आदमी संत हो जाता प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया प्रेम फैलता चले जब तुम्हारे हृदय से प्रेम की धारा बहना प्रारंभ होती है तो पहले तो तुम्हारे आसपास रहने वाले जो लोग हैं उन तक पहुंचने चाहिए कभी कभी क्या होता है हमारी पूरी दुनिया के साथ पटती है घर वालों के साथ ही नहीं पटती तो जहां प्रेम की धारा बही तो सबसे पहले तो अपने आसपास वाले उसमें भिगने चाहिए बाइबल में ने जो कहा कि लव दाई नेबर्स मैं तो ठीक कहा अपने पड़ोसी से प्रेम कर तो जब तेरे भीतर से प्रेम की धारा बह चलेगी तो पहले पड़ोसी के साथ जो संबंध है वो मधुर हो जाएगा मैं तो बगल में रहने वाले के साथ मारा मारी होती प्रेम फिर फैलता चले आदमी संत हो जाता है जब प्रेम अनंत हो जाता है उसका शरीर देवालय है चलता फिरता मंदिर है हृदय उसका महंत है ऐसी भक्ति प्रकट करावे वही धर्म है इसी भक्ति के चलते भगवान अवतरित होते यह भक्ति ही श्रेयस्कर है कल्याणकारी कल्याण क्या है भगवत प्रेम श्रेय क्या है भगवत प्रेम भक्ति अच्छा कल्याण शब्द को समझो संस्कृत में कल्य कहते हैं नव प्रभात को वेरी अर्ली मॉर्निंग उस कल्य को जो तुम्हारे जीवन में ले आए उसको कहते हैं कल्याण तुम्हारी जिंदगी में एक नई सुबह हो जाए एक नया सवेरा हो जाए जिंदगी को एक मोड़ मिले कल्याण वो है भक्ति और उसका साधन क्या है तो हमने समझा कि धर्म है अब भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है बोले भक्ति के चलते ही भगवान अवतरित होते तो। भक्ति ही है वह शक्ति जो भगवान को सातवें आसमान से नीचे उतार लाती भगवान किनके लिए आते हैं सबसे पहले भक्तों के लिए तुलसीदास जी कहते हैं भगत भूमि भू सुर सुर भिसुर हित लाग कृपाल करत चरित धर मनुज तन सुनत मिटी ही जगजाल भगत भूमि भूसुर सुर भिसुर हित लाग इन पांचों के हित के लिए भगवान आते हैं लेकिन पहले कौन बोले भगत फिर भूमि फिर भूसुर ब्राह्मण सुर भी गाय और देवता देवता प्रार्थना करने गए तब भगवान आए लेकिन देवताओं का स्थान तो प्रायोरिटी में एकदम लास्ट में सबसे पहले भगत भगत फिर भूमि फिर भूसुर सुर भी सुर ही तलागी कृपा भक्तों के लिए आते हैं भगवान ब्रह्मानंद जी ने गाया जो भी कहा जाता है एक एक बातों पे भजन है हमारे यहां भक्त है तू हरि रूप बनाया, रूप बनाया, हरी रूप बनाया।। और ऐसा रूप बनाया कि ब्रह्मानंद मेरे मन भाया भक्त है तू तुहरी रूप बनाया ब्रह्मानंद मेरे मन भाया कन्हैया बनकर के आए कैसा रूप बनाया आह मन को भाया लुभाया भक्त है तू तुहरी रूप बनाया ब्रह्मानंद मेरे मन भाया चरण कमल बलिहारी a मुनिण मो हारे